ो सहनाभवतो सहनो भुनक्तो सह वीर्यम् करवापहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषापहै हाज हमने कल रिवर्ण से दीर्घा न शब्दे वा। यदा तदा भेदं आपने से कोने जो म्यूट करके नहीं रखा अगला सूत्र है संरक्षराणाम संरक्षरा अस्वा न सती्यपी द्वादश प्रभेदा आप ही से किसी ने म्यूट नहीं किया है डिस्टर्ब हो रहा है अपना अपना चेक कर लीजिएगा संध्यक्षराणाम अरस्वा नी संध्यक्षराणाम छे तीन हैरस्वा एक नव्ययपद एक तीन ना अव्य द्वादश एक तीन, इसमें द्वादश इसमें समास है, द्वादश द्वादशेदीभेदे बहुसमस इसका अर्थ आपके सामने आया था न भवन्ति वर्णना वर्णा रिवर्णवी संक्षक्ष द्वादश भवन्ति आई ओ इन संधक्षर वर्णों के अरस्व वर्ण नहीं होते हैं ल्रिवर्ण के समान ही ल्रिवर्ण के समान ही वे भी बारह प्रकार के होते हैं वे भी का मतलब ए आई ओ ओ यहां तक हम पहुंचे कल इसके आगे एक बात और आपको समझनी है ए आई ओ इनके भी अरस्व होते हैं ऐसा किन ही आचार्यों का मत है और उसके लिए सूत्र भी है जो महाभास्य में आया है आप लिखना क्या है लिख सकते नहीं तो केवल सुन लीजिएगा छंदोगा नाम सात्य मुग्री रानाइनिया छोगा नाम सात्य मुग्री रायनीया अर्धमेकार च पठती फिर बोलता हूँ मैं छोगाग्री रायनीया अर्धमकार च पठती छंदोग का अर्थ है सामवेद को छंदोग कहते हैं छंदोगा नाम ये सृष्टि बहुवचन में है और सात्य मुग्री राणाय प्रथम विभक्ति का बहुवचन है अर्घम द्वितीय विभक्ति का एक है एकम द्वितीय विभक्ति का एक है अर्धम द्वितीय विभक्ति का एक वचने द्वितीय विभक्ति का एक वचने चा अव्ययपद है छंदोग का अर्थ क्या है इसको समझ लीजिए छंदोग और बहुवचन में छंदोगांसी गायती छोगा छंदासी गायती छंदोगा उपपद तत्पुरुष समास है छंद कहते हैं साम को जो सामवेद को गाते हैं सामवेद को सामगान के रूप में जो गाते हैं उनको छंदोग कहते हैं और सात्य मुग्री सात्यमुग्रीष्ठ असौ सात्यमुग्री मुग्री ये, ये कर्मधारे समास जो सत्य को लेकर के चलने वाले हैं उनकी एक शाखा बनी है केवल सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह सात्यमुग्री च सात्य मुग्रीश्च असौ राणायत्य मुग्री राणाय सात्यमुग्री एक शाखा है उसके अनुसार जो चलने वाले हैं वो राणायनीय लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि एकार अरस्व ओकार होता है यानी अरस्व ए और अरस्व अरस्व ओ, अरस्व ऐ ओ अरसु वो ऐसा मानते हैं महाभर्ष के अंदर वेदों की शाखाए बताई गई है सामवेद के एक हजार शाखाए बताई शाखा कहते हैं व्याख्यान ग्रंथ को सामवेद को व्याख्या करके बताने वाले ग्रंथ को शाखा कहते हैं ऐसे एक हजार शाखाएं की यानी एक हजार प्रकार से उनकी व्याख्या की लोगों ने लोगों ने कहा मतलब ऋषियों ने और वो एक हजार शाखाएं जो लुप्त हो गई है वर्तमान में तीन शाखाएं मिलती हैं एक है कौथुम शाखा कौथुम और एक रानायणीय और एक जयमिनी जयमिनी शाखा कौथुम शाखा और रानायणीय शाखा इन तीन शाखाओं में से एक शाखा है राणायणीय शाखा वे लोग एक और ओकार को अरसु भी पढ़ते हैं केवल वो ही लोग पढ़ते हैं बाकी ऋषि लोग नहीं पढ़ते हैं यह आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया यह सब महाभक्ष में आप पढ़ेंगे आगे चलकर के तो जो अरस्व मानते हैं उनके अनुसार तेषाम अभी अष्ट प्रभेदानी तेषाम अष्टादश प्रभेदानी उन आचार्यों के मत में एकार, ओकार एकार ओकार के अठारह अठारह भेद बन जाते ए कार के और ओकार अब पुस्तक में देखिएगा अगले सूत्र को देखिएगा अंतस्था द्विप्रभेदा पुस्तक में देखिए अंतस्था द्विप्रभेदा रेफ वर्जिता सानुनासिका निरुनासिकाश्चर अंतस्थ दिवेदर्जिताजिता नासिका, एक, एक, सानु एक, निरनु एक और चवेपद समास जो है द्विप्रभेदा में समास है दव प्रभेद्व प्रभेद स्त ये द्विप्रभेदा दव प्रभेद स्त यशा ते द्विप्रभेदा बहुसमस दो प्रकार के भेद हैं दो प्रकार के भेद हैं जिनके ऐसे वर्णों को द्विप्रभेदाह कहते हैं वो कौन से हैं वर्ण अंतस्त जिनके बारे में बताया जा रहा है अंतस्तों के लिए कहा जा रहा है द्व प्रभेदौ स्तः ये शाम थे द्विप्रभेदाह बहुरी समास जो कि अंतस्त के लिए बताया जा रहा है अंतस्त दो प्रकार के भेद वाले हैं और एक शब्द है रेफ वर्जिता रेफ या रेफो विसर्ग को हो जाएगा रेफो वर्जितो ये शु ते रेफ वर्जिता रेफो वर्जितो ये ते रेफ वर्जिता बौरी समान रेफ का मतलब है रा वर्ण अंतस्त में या रा चार अक्षर है चार वर्ण है इसमें से रर्ण को हटा करके देख रहे यानी रेद नहीं है रण एक ही प्रकार का है बस बाकी तीनों वर्ण जो है दो प्रकार के हैं इसलिए दो प्रभेदाह ऐसा कहा दो प्रकार के भेद हैं जिनके जिनके किनके के या ला और व इन तीन अक्षरों के इसलिए रेफ वर्जिता का रेफो वर्जितो ये शु ते रेफ वर्जिता त्रय वर्ण या ल व ऐसा अब का शब्द में भी समास है अनु, अनुनासिकेना सह वि असीक सहित सानुना सहते सानुना बहुव्री सामस और निरनुना में भी समस है असिक सह न अनुनासिक सह न, न विद्य निरनुनासिका बहुवरी सामस अनुना के साथ में रहते हैं ऐसे अंतस्त अनुनासिक के साथ में रहते हैं ऐसे अंतस्त और अनुनासिक के साथ में नहीं रहते हैं ऐसे अंतस्त जो अनुनासिक के साथ में रहते हैं वो सानुनासिक कहलाएंगे जो अनुनासिक के साथ में नहीं रहते हैं वो निरनुनासिक कहलाएंगे अब सूत्र का अर्थ लिखिएगा रेफ वर्जिता अर्थात अर्थात फवर्जिता अंतस्थ रेफवर्जितावर्णरिता लंत अनुनासिक अनुनासिक अनुनासिक च च अनासहता स्वामी जी जी यहाँ अनुनासिका सहिता रहता अत्र ऐसे बोल सकते है ना हाँ ऐसा ऐसा बोल सकते हैं पर वो अनुनासिका सहिता रहिता जो है ना तो वो आ, फिर उसमें समासको अलग से करना पड़ेगा कैसे स्वामी उसमें आपको अनुनासिका लोप करना पड़ेगा मध्यपद मध्यपद लोप करना पड़ेगा अच्छा अच्छा इसलिए मैंने इसलिए अलग करके बता दिया अनुनासिक सहिता अनुनासिक रिता कुतूहल के लिए कैसे बनेगा वो आपने लोप करके बनाया तो अंतिम शब्द समस्त शब्द समस्त शब्द यही रहेगा अनुनासिक सहिता रहिता अच्छा ये ही ये की शब्द बन जाएगा रही सहिता रहितापद मध्यपद लोप बहुरी ही समास कहलाएगा तीरू अच्छा ठीक है कहीं मध्यपद लोप बौरी होता है कहीं पूर्व पद लोप बौरी होता है कहीं अंतपद लोप बौरी होता है बहुत कुछ होता है इसलिए परेशान हो जाएंगे सब अच्छा मतलब थोड़ा नया विषय होगा ना तो जब समास का प्रसंग आएगा तब अपने आप अप सब पता लग जाएगा मैं अभी से इसलिए बता रहा हूं कुछ थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी भूमिका बनती रहेगी तो नया सा नहीं लगेगा जब समास प्रकरण को पढ़ेंगे तो नया सा नहीं लगेगा और ये विभक्तियों का भी अभ्यास करेंगे तो एक दृष्टि जाती है हाँ इसमें कौन सी विभक्ति है इसमें कौन सा समास है तो उस दृष्टिकोण से ये ये भी पता रहना चाहिए जरूरी नहीं है एक ही समय में सारी बातें समझ में आ जाए खैर अब हिंदी में अर्थ बताने जा रहा हूं र वर्ण को छोड़कर रण को छोड़कर बचे हुए या लावा अंतस्त रर्ण को छोड़कर बचे हुए या लावा अंतस्त वर्ण अनुनासिक और निरुनासिक भेद से दो प्रकार के होते हैं रण को छोड़कर बचे हुए या ला व अंतस्त वर्ण अनुनासिक और निरनुनासिक दो प्रकार के होते हैं लिख लीजिएगा आपको पता लगे या लिखिएगा ानुनासिक फिर यह लिखिएगा निरुनासिक नीचे हलंत लिखना है उसमें अवर्ण को छोड़ना नहीं अवर्ण को रखना नहीं है केवल हलंत लिखना है या सानुनासिक या निरुनासिक लानुनासिक ल निरनुनासिक व सानुनासिक व निरुनासिक लिख लीजिएगा ताकि आपको पता लगेगा इस तरह के होते हैं हा इसमें ऐसे वो उच्चारणार्थ दो प्रकार से लिख सकते हैं एक वो आकार जो है उच्चारणार्थ कह लेते उच्चारण के लिए क्योंकि यह अलंत लिखते हैं तो उसको उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं इसलिए यह वर्णों में उच्चारणार्थी है क ख गितने भी आप वर्ण देखेंगे जैसे क आवेश होता है तो वहां अकार जो उच्चारणार्थ होगा और पूरा अवर्ण सहित है तो फिर उसका अलग उद्देश्य होगा आ, स्वर सहित भी होता है और स्वर रहित होते हैं जहां स्वर सहित अगर आदेश किया है तो वहां स्वर को लिखना है और जहां स्वर रहित को आदेश किया है तो फिर वो बिना स्वर के लिखना है पर वास्तव में ये अलंत ही होते हैं जैसे कप ये सब अलंत है लेकिन वो उसमें अकार जो है उच्चारणार्थ होता है उच्चारण की सुविधा के लिए लिख देते हैं उदाहरण कश्य वो, वो जब आप पढ़ेंगे ना व्याकरण में सब आ जाएंगे उदाहरण यहां पर तो इतना ही समझना है तो फिर वो उदाहरण देंगे तो उस उदाहरण को बिना समझे वो समझ में नहीं आए कैसे ये हो गया हाँ जी अब आगे पढ़ते हैं अगला सूत्र देखिए पुस्तक में रेफोष्मा सवर्णा न संति रेफोष्मा सवर्णा न संति फोष तीन यानी ष्ठि विभक्ति का बहुवचन सवर्ण एक तीन ना नव्ययपद सी क्रियापद्मा मध्ये सामस वर्तष्मा रेफ्माचोष्मा तेफोष्मा इतरेतरगद्वंद सवर्णकमल सन वर्ण सवर्ण बहुरी समास सम वर्णा सवर्णा सवर्ण का मतलब होता है समान जातीय वर्ण समाना वर्णा सवर्णा समान जातीय एक ही जाति वाले सवर्ण का मतलब होता है एक ही जाति के अब देखिए यकार अनुनासिक है एक निरानुनासिक है तो यह समान वर्ण कहलाते हैं एक ही जाति के हैं एक ही जाति के हैं मान लीजिए दो भाई है तो एक ही जाति के हैं एक ही माता के बच्चे हैं लेकिन एक नाटा है एक लंबा है अथवा आप यूं कहिएगा दो, दो आ, जोड़े हैं या उसको क्या कहते हैं ट्विंस बोलते हैं ना ट्विंस एक साथ जो उत्पन्न होते हैं दो भाई हैं एक साथ उत्पन्न हुए तो यह बिल्कुल सवर्ण है एक जैसे होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है तो शान्यासिक निनासिक ये सवर्ण कहलाते हैं यानी समान जाति के कहलाते हैं सूत्रसा वर्णना ऊष्स अर्था सकार हकाराफ स न फ से ना वर्णना अर्थात ऊष्माफ से ष स हनाना ऊष्मा चवर्णा हिंदी में अर्थ है रेफ और ष स हूष्म के सवर्ण नहीं होते हैं रेफ शकार शकार सकार हकार इन ऊष्मों के सवर्ण नहीं होते हैं अर्थात रेफ के सानुनासिक निरुनासिक ऐसा नहीं होगा रेफ एक ही होगा रेफ का मतलब वर्ण ऐसे ही शकार का शानसिक निराना ऐसा नहीं होगा शकार का नहीं होगा शकार का नहीं होगा सकार का नहीं होगा हकार का नहीं होगा इनका इनके सवर्ण नहीं होते ये सवर्ण क्यों इसको कहा जाता है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा ज व्याकरण पर दूसरा आदेश हो य के पर दूसरा आदेश हो को यवर्ण दूसरा रते क्या रै जैसे को रखना पडता सवर्ण को यकार रै उ जैना तु दिखा देग सवर्ण अनुनासवा तो अनुनासिक वाले यकार को ला करके बिठाएंगे ऐसे है वहां पर उसको हटा करके उस जैसा को बिठाना है तो निरानुनासिक को बिठाएंगे ऐसा है व्याकरण में प्रयोग जब आएगा तो इस तरह का होता है एक के स्थान में दू, दूसरे को बिठाना है तो किसी को ला करके नहीं बिठा सकते उसके नियम होते हैं उसके सूत्र होते हैं उन सूत्रों के आधार पर नियम होते हैं तो हमको किसी को बिठाना है तो उसी जैसे को मिलते जुलते को लाकर करके बिठाना होगा और किसी को नहीं बिठा सकते तो उसके लिए यह है कि यह सवर्ण है यह अंतस्तों के लिए सवर्ण बताया और रेप और उष्मों को सवर्ण नहीं बता बताया हाँ जी अत्र सूत्र सूत्र हाँ दी, हाँ दी, सूत्र है ना, आगा आगा ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, आप क्या कहना चाहते हैं अंतस्थु प्रयत्न तो तुल्य वस्ति अलावा। नहीं रेप रेप का सवर्ण नहीं होता है रेफ का सवर्ण नहीं होता है बाकी उनका होता है और ऊष्मों का भी सवर्ण नहीं होते हाँ अगला सूत्र देखिए वर्गो वर्गे न सवर्ण वर्ग्यो वर्गीण सवर्ण वर्ग्यक वर्गीण तीन एक, एक। सवर्ण एक एक वर्ग्य शब्द जो बना है वो है वर्गे भवह वर्ग्य वर्ग में होने वाला हाँ जी समझ में आ रहा है तो यत्यय होकर के वर्गीय बन गया वर्गे भव वर्ग वर्ग में होने वाला सूत्र का अर्थ है कु चू टू तु पु यह वर्ग है पहले आपको बताया गया था पांच वर्ग हैं पांच वर्गों को समझने के लिए उसको कहते हैं कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग इनको व्याकरण की भाषा में कहते हैं कु चू टू तुप कु का, का मतलब है कवर्ग चू का मतलब चवर्ग टू का मतलब टवर्ग तू का मतलब तवर्ग पू का, का, का मतलब पवर्ग ऐसा उनकी संज्ञा रख दी नाम रख दिया पांचों वर्णों का नाम है कु पांचवर्णों के नाम है ऐसा। चू ऐसा टू टू तू, पू, कूचूटु तू सूत्रिक बताऊ टू तूषु वर्गेशु तो वर्गेश विद्यम वर्ण स्वस्व वर्गस्थै वर्ण सह सवर्णा हिंदी में अर्थ है जो नहीं लिख पा रहे हैं, वो स्क्रीन पर देख करके लिख लीजिएगा स्क्रीन पर सब लिखा हुआ आ रहा है हिंदी में अर्थ है कु चू टू तु पु इन पांचों वर्गों में विद्यमान वर्ण कु चू टू तुप इन पांचों वर्गों में विद्यमान वर्ण अपने अपने वर्ग में या अपने अपने वर्गों में इन पांचों वर्गों में विद्यमान वर्ण अपने, अपने अपने वर्गों में अपने अपने वर्गों में विद्यमान वर्णों के साथ अपने अपने वर्गों में विद्यमान वर्णों के साथ सवर्ण होते हैं हाँ कुछों वर्गों में विद्यमान वर्ण अपने अपने वर्गों में विद्यमान वर्णों के साथ सवर्ण होते हैं यह सारा का सारा आपको व्या, व्याकरण के अंदर काम आएगा कवर्ग हो कर, कवर्ग आदेश होता है कहीं पर किसी कार्य में तो कवर्ग का कौन सा अक्षर लेना चाहिए यह सब देखना पड़ता है सवर्ण तो है पांचों पर पांचों में से वहां पर कौन सा लेना चाहिए तो वहां देखना पड़ता है कौन सा लेने से उसका वहां अनुकूल पड़ेगा ऐसा स्वामी जी जी आ, यहां सवर्ण पांचों होने से यदि प्रयत्न और स्थान स्थान तो एक ही है प्रयत्न में और आ, उसमें थोड़ा भेद होने से प्रथमा और तृतीय ऐसे कुछ लेना पड़ेगा समझिए वो, वो तो काम देखना पड़ेगा ना कार्य कैसा है कहाँ पर क्या देखना होता है उसमें कई चीजें होती है सब को देखना पड़ता है वो जब काम आएगा तब उस समय मैं बताऊंगा तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा अभी ठीक है संकेत कर रहा हूं कि सवर्ण करने का क्या मतलब है उसको बता रहा हूं जब कहीं व्याकरण में काम आता है तो वहां पर इनकी आवश्यकता पड़ती है तो हम आगे बढ़ते हैं ये आपका कॉल कर रही है क्या बात है, करना है वर्गो वर्गे नवर्ण हो गया है छह प्रकरण आपके पूरे हो गए आजी अफस निर्वचन कथम रेफस्य निर्वचनमेंट रेफ निर्वचनमह उतवाने एकद निर्वचनमर्था रेफवास ऋप्यते विट्य वस्दाटन उच्चार्यतेफ्य विपाट्यप्यप्य ऐसा हैप्य पाट्यते वस्त्रादिपाटन ध्वनिवद उच्चार्यते रेफ जैसे वस्त्रादि को फाड़ने में जैसी ध्वनि होती है जैसे वस्त्रादि को फाड़ने में जैसी ध्वनि होती है उसी के समान जिसका उच्चारण होता है उसे रेफ कहते हैं ऐसा ओ, अर्थात अच्छा सीते निरुनासर्ग जोड़ते हैं निर है, तो रही होता है ब्दे सहशब्दस्य समावेशः अस्ति एतस्मात् कारणात् अनुमानं तु भवति एतस्मात् सहितः परन्तु रः रह, रहितः रह, <laughs> एवं शब्दः अस्ति एवं तु तस्मिन् अहं न वक्ष्यामि रहितः इति शब्दः अस्ति तु तत्र किमस्ति Uh, सहित रहीत तो सहस्ताने रही रही आदेशा आदेश होती मनेतर रहिता द्रष्टव्यं भविष्यति किं शब्दमस्ति तद् रहिता रः धातु भवेत् रः द्रक्ष्यामि स्वामीजी रः रः रह धातु अस्ति रः कप्रत्ययः अस्ति रः एवं भविष्यति रः रहितः धन्यवादः सेट् सेट् धातु भवेत् रः किम प्रत्यय भविष्यति अन्यच्च इत् भविष्यति तु रहितः भविष्यति चुरादिगणस्य स्वामीजी द्रक्ष्या पश्यामि अहम् एक भवादिगणे अस्ति चुरादि चुरादिगण चुरादि अस्ति तद् भिन्न अस्ति अत्र रहि धातुः अस्ति रहि भवादिगणे अस्ति रहि रहितशब्दे यद् भवति तद्भवादिगणसूत्र तेन भविष्यति चुरादिना न भवति चुरादिमध्येपि अस्ति भवादिगणमध्ये अपि अस्ति तय धातु सी रातु अभी अस्त रही धातु भी अस्टिधा दौे रही अस्त चुरादिगणे अ रही अस्त चुरादीगणे रो भिगण मध्ये सेट धा अस्ट इट अर्थ त्रोति तो र, र, रही मध्ये इकार इट गिष्य तट भूत भविष्य हाँ क्या प्रश्न है आपका रुची जी ओम स्वामी।, स्वामी जी जो अंतिम सूत्र है साम हाँ इसमें कु है तो खा खा गंगा इसमें सवर्णी ख खा, खा का सवर्णि गंगा ऐसा समझना है मैं वो वर्गो वर्गीय सवर्ण जो है ना वो कहता है जी स्वामी जी कहा गया ये परस्पर आ, का के साथ सभी सवर्ण माने जाते हैं कवर्ण के का एक अक्षर के आगे चार जितने बचे वो सब सवर्णी है ऐसे ही खा के साथ ये केवल का सबके साथ बनेगे एक दूसरे जी, के जी, मैं आपके साथ आप मेरे साथ आ, फिर तीसरे के साथ चौथे के साथ परस्पर सभी एक दूसरे के ऐसा पकड़ में आ रहा है हां जी हां हां तो ये जी ये रहिता है है और बनेगा ठीक अत्र दयानंद तीनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा मानी जाती है लिखित नहीं ये तो पांच वर्ग और यालावा इन तीनों की परस्पर में संजा होती है यह तो अंतस्त के लिए आ आई चुका है इसमें गलती से पढ़ गया लगता है नहीं वहां पर यह बात कही है यानी उस सूत्र के अर्थ को भी इसमें जोड़ दिया इन्होंने पांच वर्ग और यालावा इन तीनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा मानी जाती जैसे ककार का खकार समझा जाता वैसे सर्वत्र समझना चाहिए यहां यहाँ जुड़ गया है नहीं जुड़ना चाहिए तो, तो के बारे में बता ही दिया सत्य मुग्री राणायद्य समास है सात्यमुग्रीच असौ राणायानीयाच एक वचन में है और राणाय बहुवचन में सा, सात्य जो है शाखा है इसलिए वो एक है और राणायनिया जो है उसको मानने वाले बहुत लोग है इसलिए वो बहुवचन में त्य मुग्री पद से समा स्वीग्रहत थी राणायणीय उसमें तो, तो राणायणीय में तो प्रत्यय है वृद्धि होकर के राणायणीय बन गया अनिय प्रत्यय होकर के वृद्धि होकर के, के राणायणीय ऐसा बन गया सात्य मुग्री सात्यमुग्री भी सत्य और मुग्री ऐसा दो शब्द है उन दो शब्दों के बीच में समास हो गया फिर आदि में वृद्धि हो गया ऐसा समझ लीजिएगा सत्य मुग्र शब्द है सत्य मुग्रत सत्य मुग्र में ई प्रत्य हो गए ई प्रत्यय ऋचा जी आपको म्यूट करके रखना है धन्यवाद ओम स्वामी जी आपने ये तीन बताए थे ना एक ना, एक कोट राय रानाय क्या बताया था जयमनी ये शाखा है तीन शाखा आज उपलब्ध होती है धन्यवाद और एक, एक और पुस्तक है जिसका नाम है प्रपंच हृदय प्रपंच हृदय एक पुस्तक है, संस्कृत में उसमें छे छह शाखाओं का उल्लेख आता है लेकिन आ, मिलते तीन है आज वर्तमान में हाँ हम चल रहे थे वर्गो वर्गो वर्गे नवर्ण ये हो गए आपका अब सातवा प्रकरण है उस सातवें प्रकरण में हमको क्रम बताया गया है क्रम सातवें प्रकरण में क्रम बताया है। अभी तक आठ प्रकरणों में से आपने छह प्रकरण को पूरा किया है स्थानमिदं, इदम प्रयत्न एशो द्विविध अनिल स्थान अभिपीड और वृत्तिकार, वृत्तिकार ये छह प्रकरण आपने पढ़ा है और सातवा प्रकरण है क्रम अब श्लोक देखेंगे वहां पर क्रमा एक शब्द है क्रम सातवा प्रकरण क्रमा प्रक्रम दो ढंग से बोला जाता है प्रक्रम क्रम पाठ वेद दिए कोई प्रक्रम कहते हैं कई क्रम कहते हैं तो प्रक्रम या क्रम तो अभी तक हमने यह छह प्रकरण स्थान करण प्रयत्न दो चार और अनिलह सानम पीड़े थी पांच और वृत्ति का आ रहा यह छे 6 प्रकार के प्रकरण को आपने पूरा किया है सातवां प्रकार है यानी सातवां क्रम है तो प्रक्रम या क्रम नाम का यह प्रकरण है क्रम का अर्थ है जैसे वन टू थ्री एक क्रम से है अनुपूर्वीय कहते हैं एक के बाद एक उसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये तो वो जो इस पुस्तक में आप देखेंगे सातवां प्रकरण जो प्रारंभ होता है इति एशा क्रमो वर्णान ये जो सूत्र दिया है इति एशाह क्रमो वर्णाना क्रम तो बताए नहीं और इति बोल दिया यहां वो सूत्र सब लुप्त हो गए जैसा मिला स्वामी जी को वैसे ही इन्होंने ले लिया इस सूत्र से पता लगता है इतिशा क्रमो वर्णना क्योंकि वर्णों का क्रम तो बताया नहीं वर्णों का क्रम बताना हो तो सूत्र ऐसा होता है अथ क्रमो वर्णना अब वर्णों का क्रम बताया जाता है अथ शब्द जोड़ना होता है लेकिन इति शब्द जोड़ा है यहां पर इति ऐशा क्रमो वर्णना इसका मतलब वो क्रम जो बताया गया है वह लुप्त है यहां पर वृद्ध पाठ में वह है वृद्ध पाठ में वो क्रम है वृद्ध पाठ का पहला सूत्र में बोल रहा हूं आपके सामने वर्न अथातो, अथा तो वर्ण सामना व्याख्या अथा तो अथ अथ दोनों को मिलाया अथा तो वर्ण सामना वर्ण सामना व्याख्या अथा तो वर्ण सामना व्याख्या ये पहला सूत्र है हा बिल्कुल ठीक है अथा तो वर्ण समम नय व्याख्या अथा अव्य पद है अथ अव्ययपद है वर्ण समम ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन है दो एक व्याख्या क्रियापद अब इसके आगे वर्णों का क्रम को व्याख्या करेंगे वर्णों के क्रम को व्याख्या करेंगे ऐसे इसका अर्थ इतो अग्रे वर्णमालाया ये वर्णा वर्ण सकती त्याख्यानम कौमी है। इतो अग्रे वर्न है इतो अग्रे वर्न है ऐसा वर्ण समूह ये वर्णाग्रे वर्ण समूह ये वर्णा तेषा व्याख्यान करोमि ऐसा इसका अर्थ है इसके आगे वर्ण समूह में जो वर्ण है उनके विषय में व्याख्या करेंगे दूसरा सूत्र है तरह प्रथम दूसरा सूत्र है त्र स्वरा प्रथम त्र स्वरा प्रथम हाँ जी त्र अव्यप है स्वरा प्रथमा बहुवचने प्रथम अव्ययप है उन वर्णों में पहले स्वरों को बताया जाता है यह सूत्रार्थ हो गया उन तक का मतलब उन वर्णों में प्रथम पहले स्वराह स्वरों को बताया जाता है या स्वर बताए जाते हैं उन वर्णों में पहले स्वर बताए जाते हैं स्वरों को ना कहके स्वर बताए जाते हैं क्योंकि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है अब तीसरे सूत्र में रिवर्ण तक बता दिया तीसरे सूत्र में रिवर्ण तक बता दिया रि तो आप स्वयं लिख लीजिएगा अति आ इति आती ऐसा एक एक अक्षर लिखिए उसके आगे इति इति जोड़ दे जाइएगा अति आ इति अरस्व आकार लिख के इति दीर्घ आकार लिख कर के इति प्लुत आकार लिख कर के इति हा ऐसा जैसे इन्होंने लिखा है फिर ऐसे ही अरस्व इकार दीर्घ इकार प्लुत इकार इति चलिए आप लिखते जाइएगा उनको पता लग जाएगा कैसा है अरस्व उकार इति दीर्घ उकारलुट इकार इती, रिकार अरस्व ऋकार दीर्घऋकार प्लुत, इक, प्लुत रिकार इती। अरस्व लिकार रिकार्लुत लिकारिवर्ण के दीर्घ नहीं होता है यह पूरा तीसरा सूत्र है यह आगे संख्या तीन लिख दीजिएगा तो यह तीसरा सूत्र है यह क्रम बताया जा रहा है स्वरों के क्रम बताए यहां पर इसमें कोई समझना कुछ विशेष नहीं है आपको अपने आप पता लग रहा है यह क्रम है यह ल्रिवर्ण तक है फिर चौथा सूत्र है अथ संजक्षरानी चौथा सूत्र बनाया अथ संजक्षरानी स्वामी जी जी ये सारा निरण निरनास, निरणनाशिक है ना हां जी हां जी ये तो मूल मूल वर्णों को बताया जा रहा है अच्छा समझ अक्षरा इसके आगे समझकों को बताया जाता है ये इस होगा फिर लिखिएगा ए पी यानी ये जो है तीन को एरस तो होता नहीं तो ये इन फिर उसके आगे चिन्ह लिखकर ए, -ए का मतलब है यह दीर्घ एक आ र है यानी दीर्घ होता है फिर उसके बाद ए के आगे तीन संख्या लिखिएगा तो प्लुत हो जाएगा ए टी और प्लुत इति आई इ्लुत आई इी में में भी भी होगा होगा क्या और क्षर बताए जाते हैं को नहीं इसके आगे संजक्षर बताए जाते हैं, हैं। हिंदी में जो लिखे ना को हटाया क्षर बताए जाते हैं आदि ए -E -E -E -E मैं लंबा कर रहा हूं क्लुप के लिए ओ इति इति ओ यह हो गया पांचवां सूत्र समझ में आ आप लोगों को, किसी को किसी समझ में है तो पूछिएगा वैसे सब सरल है कोई वाली बात नहीं। स्वामी जी, जी? एक क्रम का पार्ट में सा पार मे पढ़ा पडक होता तो था अच्छा रहता रता ऐसी कोई बात नहीं है यहां भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है होता है दो दो प्रक्रिया होती है हाँ जी एक, एक होता है आ, आ, सरल बता के कठिन बताना और एक होता है कठिन बता करके सरल बताना हाँ जी हाँ जी दो प्रक्रिया है व्याकरण में वैसे तो अनेक प्रक्रिया व्याकरण में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी प्रक्रियाओं का पता लगेगा लेकिन यह भी एक प्रक्रिया है धन्यवाद हाँ पांचवा सूत्र आ गया छठा सूत्र है छठा सूत्र है यानी स्वर प्रकरण पूरा हो गया स्वरा स्वर प्रकरण पूरा हो गया और सातवां सूत्र है अथ व्यंजना अथ व्यंजना अब व्यंजन बताए जाते हैं था व्यंजनानी अब व्यंजन बताए जाते हैं अब लिखते जाइए किति खिति गिटी घिति गिति कवरगह किवरगह इकार जोड़ना है समझे हाँ जी हाँ एक ही लाइन में लिख दीजिएगा कि घित गीति कवर्ग ऐसे पवर्ग तक पांचों वर्गों को आप लिख लीजिएगा पांचों वर्गों तक आप लिख लीजिएगा इसी प्रकार से जैसे कवर्ग का लिखा है उन्होंने ऐसे पांचों वर्गों को लिख लीजिएगा पांच वर्गों को लिख करके लिखना है इति स्पर्शाह समझिए एक ही लाइन में नहीं नहीं यह अलग अलग कवर्गा तक एक सूत्र है फिर चवर्गा तक एक सूत्र है टवर्गा तक एक सूत्र है टवर्ग तक एक सूत्र है पवर्ग तक एक सूत्र है ठीक है पवर्ग तक बारहवां सूत्र पूरा हो गया फिर उसके बाद इति स्पर्शा यह तेरहवां सूत्र है इति स्पर्शाहा यह तेरहवां तो इतना ही रहते हैं बाकी आगे देखते हैं आप स्वयं लिख लीजिएगा इति स्पर्शा तक तेरहवें सूत्र तक शान्ति शान्तिः